योग तत्वप निषद वाष्णी वास्तव यौन स्थाने दियोजये प्रसार्य दक्षिण पादम हस्ताभ्या दृढ़म साधक को चाहिए कि बाय पैर की एड़ी के द्वारा योनि स्थान को दबाए तथा दाएँ पैर को फैला करके उस पैर के अंगूठे को मजबूती से पकड़ ले शुभकम हृदय पूज्ये द्वायुना पुनः कुंभक यहाशक्ति धारे द्वार इसके बाद थोड़ी को छाती से लगा लेना चाहिए तदनंतर वायु को धीरे धीरे अंदर धारण करे और शक्ति के अंश कुंभक करे फिर रेचक के द्वारा वायु को बाहर निकाल देना चाहिए वांग दक्षांग प्रसारित तमोरू परिणाम इस क्रिया को निरंतर अभ्यास पूर्वक बाएं अंग से करने के उपरांत दाएं अंग से करे अर्थात जो पैर फैलाया हुआ था उसे योनि के स्थान पर लगाए और जो योन के स्थान पर था उसे फैलाकर अंगूठे को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना चाहिए अयमे वहांध उभयद्रवम अभ्यसेत महाबंध स्थितो योगे पूरक में वायुनागतम आवृत्य निभृतम कंठ मुद्रयाटदय समाक्रम्य वायुस्फर नि स्फूरित सत्वरम यही महाबंध कहलाता है इस बंध का दोनों ही प्रकार से अभ्यास किया जाता है महाबंध की क्रिया में सतत संलग्न रहने वाले योगी को एकाग्र होकर कंठ की मुद्रा द्वारा वायु की गति को आवृत्त करके दोनों नाचिका रंशों को संकुचित करने से तत्परता पूर्वक भर जाती है अयमे मह सिद्धरभ्यशन अंतकुहुरे जिह्वाम भ्रो मध्य भ्रूमध्य दृष्टिप्येषा मुद्रा भवती खेचरी कंठमाकुंजये स्थापित दृणिया धिया बंधोजा लाख्योम मृदुमातंगके यतः बंधोयन सुसुम्नायांत्रुडीयत यत उड्याख्यो बंधों जोगिभ साराण संपीड्य जोनिमाकुंचनमुत्थप्य जोनिबंधों मुच्यतेनौना मूलपंथेन चैकता गोगस्या संसि यच्छतो नात्र संशयः करणि विपरीताख्या सर्व विनाशनी सिद्ध योगीजन इस ऊपर वर्णित महावेद का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं जीवा को लौटाकर अंतह कपाल कुहर में लगाकर दोनों भृगोटियों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करना खेचरी मुद्रा है कंठ को संकुचित करके ठोड़ी को दृढ़ता पूर्वक वृक्ष पर स्थापित करना ही ज्यादर बंद कहलाता है जो मृत्युरूपी हाथी के लिए सिंह के समान होता है जिस बंध से प्राण सुषुमना में उठ जाता है उसे योगी लोग उडयान बंध कहते हैं एड़ी से योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाकर अंदर की तरफ खींचे इस तरह अपान को ऊर्ध की ओर उठाए यही योनि बंध कहता है इस क्रिया से प्राण अपान नाद और बिंदु में मूल बंध के द्वारा एकता की प्राप्ति होती है तथा यह संशय रहित योग सिद्ध कराने वाला है अब विपरीत करणी मुद्रा के संदर्भ में बतलाते हैं इसे समस्त व्याधियों का विनाश करने वाली कहा गया है नित्यम अभ्यास युक्त जठराग्नि विवर्धनी आहारो बहुल संपाद्य साधकस्य से इस विपरीत करणी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि बढ़ जाती है इस कारण साधक अधिक आहार भोजन को पचा सकने में समर्थ हो जाता है अल्पाहारो यदि भवे अग्नि दे हम भरे क्षणात अदि चोर क्षणम त्यात्थे दि यदि साधक कम भोजन ग्रहण करेगा तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर को ही नष्ट करने लगेगी इस मुद्रा के लिए प्रथम दिन क्षण भर के लिए सिर नीचे की ओर करके तथा पैरों को ऊपर की ओर करें क्षणात चा किंच अभ्यसे तो दिने दिने वली चढ़ी तम चन्मा दृश्य से इसके पश्चात प्रत्येक दिन एक एक क्षण क्षण भर निरंतर अभ्यास बढ़ाता रहे तो छ मास में ही साधक के शरीर की झुर्रियाँ तथा बालों की सफेदी समाप्त हो जाएगी याम मात्रम तुयो नित्यम अभ्यसे स तो कालजीत वद्रोली मभ्यथेद्यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम लभ्यते यदि तोग सिद्धि करे सिता अतीतागत दैती खेचरी चवे जो प्रतिदिन एक प्रहर अर्थात तीन घंटे तक इस विपरीत विपरीतकर्णी मुद्रा का अभ्यास करता है वह योगी काल को अपने वश में कर लेता है जो योगी वज्रोलि मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है वह जल्दी ही सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है जो उस मुद्रा का अभ्यास कर लेता है तो योग की सिद्धि उसके हाथ में ही जानना चाहिए वह भूत भविष्यत का ज्ञाता हो जाता है तथा वह अवश्य ही आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ हो जाता है अमृम या पिबे नृत्यम नृत्यम कुरवन दिने, दिने मद्रोली मभ्यथे नित्यम अमरोली कथ्यते जो योगी अमरी मूत्र को प्रतिदिन पीता है एवं घाणेन्द्र के द्वारा उसका नश्य करता सूंघता है तथा तो भद्रोली का अभ्यास करता है तो उसे अमरोली का साधक कहा जाता है तथो भविद्र राजयोगो ना भवती ध्रुव यदा तो राजयोगे नष्पन्नायोग इसके पश्चात वह राजयोग सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है राजयोग के सिद्ध हो जाने से योगी को हठयोग की शरीर संबंधी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती तदा विवेकवैराग्यम जायते योगि नो ध्रुवम विष्णुनाम महायोगी महाभूतो महातपा उसे निश्चय ही वैराग्य एवं विवेक की प्राप्ति सहजतया हो जाती है भगवान विष्णु ही महायोगी महाभूत स्वरूप तथा महान तपस्वी है तत्वमार्गे यथा दीपो दृश्य तुरुषोत्तम यस्तना पूर्व पीतस्तमीड्रुते तत्वमार्ग पर गमन करने वाले को देव पुरुषोत्तम दीपक की भांति दृष्टिगोचर होते हैं यह जीवन विच्छिन्न जोडियों में घूमता हुआ मानव योनि में आता है तब वह जिस स्तन को पीता है दूसरी अवस्था में वैसे ही स्तन को दबाकर आनंदानुभूति करता है जा तो भगवात्पूर्व दस्मिन ले तो भगवा पूर्व दस मिनले वगेरमन या माता सा पुनर्भार जा भार जा जीव ने जिस योनि में जन्म लिया था वैसी ही योनि में पुनः पुनरमन किया करता है एक जन्म में जो माँ होती है वही दूसरे जन्म में पत्नी भी हो जाती है तथा जो पत्नी होती है वह माता बन जाती है यह स पुनः पुत्रो युत्र स पुनः पिता एवं संसार चक्रेण कूपचक्रे घटाव भ्रम्तो यो निजन्मा श्रुवा लोकान सृते तयोका तयोगेद्रध्यास्वरा तय नुणा हम सिता सर्वेत्रयाक्षरे ते आडाम अक्षर आडाम त्योगे धीते प्यर्थम अक्षरम जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है तथा तो जो पुत्र होता है वह पिता के रूप में जन्म ले लेता है इस तरह से यह संसार चक्र कूप चक्र पानी खींचने की रहट के सदृश है जिसमें प्राणी नाना प्रकार की योनियों में सतत गमनागमन करता रहता है तीन ही लोक है तीन ही वेद कहे गए हैं तीन संध्याए हैं तीन स्वर हैं तीन अग्नि हैं तीन गुण सत रजतम बतलाए गए हैं तथा तो तीन अक्षरों में सभी कुछ विद्यमान है अतः तो इन तीन अक्षरों तथा तो अर्धाक्षर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए तेन सर्विदम प्रोतम तत्सत्यम तत्परम पदम पुष्प मध्ये यथा गंध पयो मध्ये यथावृतम तिल मध्ये यथा तैलम पाषाढ़ी व कांचनम यदि स्थाने से तम पद्म उर्ध्वनालं मुखम ऊर्धनाधोबिंदुंत मध्ये से अकारे मन अकारेचि पद्म उिद्यते नकारे लादम अर्धमात्र तो निश्चला शुद्धस्फटिकसात निष्क पापनाशन सभी कुछ उसी तीन अक्षरों में पिरोया हुआ है वही सत्य स्वरूप है वही शाश्वत परमपर है जैसे पुष्प पुष्प में सुगंध होती है दुग्ध में धृत सन्निहित है तिलों में तेल उत्पन्न होता है और प्रस्तर खंड में स्वर्ण निहित है वैसे ही वह भी सभी में व्याप्त है हृदय संस्थान में जो कमल पुष्प स्थित है उसका मुख नीचे की ओर है एवं उसकी नाल दंडी ऊर्ध की ओर है नीचे बिंदु है उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है आकार में रेचित किया हुआ हृदय कंवल का ऊकार से भेदन किया जाता है एवं मकार में नाद ध्वनि को प्राप्त होता है अर्धमात्रा निश्चल शुद्ध स्फटि के समान निशल एवं पाप नाशक है आत्मा लवते योगयुक्तात्मासम पद क्स्वणी पदादी धीरच्चात्मन धार्येत एवं द्वारे द्वारु सर्वेश निषिद्धम तो नवद्वारे नवद्द्वारंपांग निस्वस्था इस प्रकार योग से संयुक्त हुआ योगी पुरुष मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है जिस तरह से कच्छप अपने हाथ पैर एवं सिर को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेता है उसी तरह से सभी द्वारों से भर करके दबाया हुआ वायु नौ द्वारों को बंद होने से उर्ध की ओर गमन कर जाता है घट मध्ये यथा दीपो निवातम कुंभकम विधो निषि नवभी द्वारे निर्जले निरुपद्रवे निश्चितुपनिषद जिस तरह वायु रहित धड़े के मध्य में स्थित लव वाला दीपक रखा होता है उसी तरह से कुंभक को जानना चाहिए इस योग साधना में नौ द्वारों के अवरुद्ध किए जाने पर सुनसान एवं निरुप स्थान में आत्म तत्व ही मात्र शेष रहता है ऐसा ही यह योग तत्व उपनिषद है ओम सहनावतु सहन भुनको सह वीजरवाह तेजस्वीधी तमस्तु मविदाई शाति शांति ही शांति हरि ओम इति योग योगतत्वपन स